पश्ये द्रम कर्णेन देवा भद्रम पश्येक्ष स्थिरंगे स्वांशस्तम ओ शिश अथर्वेदी मांडव के कार्य का वैक्त्य प्रगलत कुछ विचार हो गया जिसमें श्रुति में कहा था जो सप्तम मंत्र का श्रुति है कि ज्ञात प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ नज्ञ ना प्रज्ञ ना प्रज्ञ ना प्रज्ञान घनम अग्रा्य अव्यवहार्यम अचिंत, अलक्षणम अचिंत प्रदेशम, एकात्म प्रत्ययारम शांत शिवम, अद्वैतम, मन चतुर्थ चा, मन स आत्मा ऐसा कहा स विखा अद्वैत का प्रतिपादन किया था उसको आगम प्रकरण द्वारा अद्वैत की शुद्धि की किंतु द्वैत मिथ्या किए बिना अद्वैत की, की सिद्धि तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता में तो सिद्ध है द्वैत को मिथ्या करना किए बिना अद्वैत की, की सिद्धि नहीं हो सकती तर्क के माध्यम से देखा तर्क के माध्यम से भी तस्मात अद्वैता सिवा करके सिद्ध कर दिया है दो रूप से कल्पना है भावई रसदी रेवा एम और अन्य प्रकार से और स्वेना है आत्मा हो अनेक और ग्रुप में है। हो गया, ग्रुप प्रकार विवर्तः दिखाई देता है ऐसा करれて, करके तस्मात अद्वैता शिवा इत्यादि करके अद्वैत ही है कार्य करके सिद्ध किया सोम दृष्टान्त दिया और सरपाद दृष्टान्त दिया जादूगर का दृष्टान्त दिया न होते हुए भी प्रारंभ में है बुद्धि हो जाती है तब तक जब तक आप दूसरी सत्ता में आते हैं आते प्रातभाषिक सत्ता में जब तक देखते हैं उस बुद्धि में अस्तित्व दिखाई पड़ता है तब व्यावहारिक सत्ता में आते हैं तो नास्तिक बोलते हैं आप उसको ठीक इसी प्रकार जब पारमार्थिक सत्ता में जाते हैं तो जगत हो जाता है व्यावहारिक सत्ता में विद्यमान है जैसे रज में भाषने वाला सर्प अज्ञान काल में है ज्ञान काल में नहीं होता उसी प्रकार ये जगत भी अज्ञान दशा में ही है तो सामाजिक आदि अवस्था में व्यक्ति पहुंचा होगा तीनों शरीरों के ऊपर की स्थिति में होगा उस काल में उसकी मनोवृत्ति जगत रूप हो नहीं अद्वैती होगा तो इस तरह से युक्ति देकर के अद्वैत की सिद्धि की मिथ्या घोषित अनिर्वचनीय घोषित करके अद्वैत की सिद्धि की द्वितीय प्रकरण तृतीय प्रकरण यह है अद्वैत प्रकरण अद्वैत की बातें करनी है इसमें अद्वैत आत्मा की चर्चा करनी है तो वो तो श्रुति से ही सिद्ध है सप्तम मंत्र से सिद्ध है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम स आत्मा इत्यादि कहा है अद्वैत श्रुति से सिद्ध है फिर यहां क्यों कहना चाहते हैं तर्क से भी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है पूर्व पक्ष बोलेगा तर्क का विरोध होता है भेद दिखाई देता है भेद जो दिखाई देता है एक होना संभव नहीं गो महिषार भिन्ना गाय भय से भिन्न है क्यों गोत्वा इसमें क्या वैसा है गोत्व बैठा हुआ महिषा गोर भिन्न महिष जो होता है गो से भिन्न होता है क्यों महिषत्वाद परस्पर भेद है जीव ब्रह्म में भी भेद है पूर्वादि यही कहेगा जीव पर अस्मात भिन्न अकस्मात दुखित बात परमात्मा दुखी नहीं होता है दुखी हो रहा है भिन्न वो मई शब्द इत्यादि जो भी हो भेद है द्वैत से कहेगा कि श्रद्धांत ज्ञा है वो द्वैत वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है जैसे रज्जू में द्वैत दिखता है अज्ञान दशा में सर्पादि अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं ज्ञान दशा में रज्जु ऐसी स्थिति दूर से भैंस दिखाई दिया आपको कभी भैंस वो सत्य होती है कभी वो भैंस मिथ्या भी होती है दूर में थे आप भैंस दिखाई दिया तो सामने पहुंच गए तो भैंस मिल जाए तब तो भैंस है और गाय मिल जाए तो वो तो मिथ्या भैंस था अभी ऐसा भी होता है गाय को भैंस समझ लिया दूर से और वहां पहुंचते पहुंचते दिखाई दिया गाय तो भैंस ब्रह्म। द्वैत ऐसा ही ब्रह्म है परमात्मा ब्रह्म है दिखाई दे रहा स्थिति है मनुष्य जैसे गाय को भैंस समझना है ठीक है इसी प्रकार उस आत्मा को द्वैत समझना ऐसा ही है यह सीधा कर लिया तृतीय प्रकार का तात्पर्य होगा इसका नाम है अद्वैत प्रकरण क्योंकि मांडव के कार्य का जो गौरपादाचार्य जी ने चार भाग करके बनाया चार प्रकरण हैं आगम प्रकरण द्वैत मिथ्यात्व तो प्रकरण वैतथ्य प्रकरण बोलते हैं उसको और तीसरा अद्वैत प्रकरण चौथा अलात्श शांति प्रकरण तो अद्वैत प्रकरण के आरंभ करना चाहते हैं अथा गौरपाधिकारिकाया कार्यूप अद्वैत अद्वैताख्यम तृतीय प्रकरण कहा गौपाद में कार्यिकाएं बहुत आए उनमें से जो अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण आरंभ करते हैं सप्तमी का ठीक चलते हैं ठीक आ देखें तर्क अनुमान के सहारा लिया सिद्धांत तर्क के सहारे के द्वारा अवस्ट सहारा तर्क के सहायता से द्वैतम परिस कई तर्क दिया आधो बंदे जन्म वर्तमान भी तथा बिथाई सदृशा संतो बिथा ही वलक्ष दे कहा ऐसे ऐसे कहा जो उत्पत्ति के पहले जो वस्तु नहीं होगा मरने के बाद भी नहीं होगा वो बीच में भी नहीं होगा वो रज्जु सर्प आदि के समान होता हुआ वास्तविक जैसे दिख रहा है तथा ही सदृशा संत है में सर्प आदि है और ऐसा है वो होते हुए भी सत्य लगता है सब यथ सब्वाद अमृष बघात सकलम यथा यद्रमा में लिखा है किलम ब्रह्म जिसकी माया के बस में है वंदे हम तमसे सकार परम रामाख्य अंतिम उसकी उसकी हम वंदना करते हैं किसकी जिसकी माया के बस में सारा संसार पड़ा हुआ है यन माया बसवर्क विश्वम सारा संसार कौन देवा देव और सार, सारे के सारे जिसके माया के पड़े हुए हैं हैं उसको हम करते हैं। हम करते ब्रदिदे मसवर्तीश्खम ब्रह्मा देवासुरा यद अमृष भाति सकलम रजो यथा हेर भ्रमा जिसके अस्तित्व से सत्व मन अस्तित्व से अम्बसा एवं भाती ये सारा संसार सत्य होकर के दिख रहा है जिसके अस्तित्व से अधिष्ठान के अस्तित्व से ही कल्पित पदार्थन अस्तित्व दिखता है यदि अम्बित सकल अम्बा मे झूठा होता है या अमृषा जैसा हो रहा है सत्य जैसा हो रहा है जिसके सत्यत्व से इसी की हम वंदना करते हैं ये कहना चाहते है रजो यथा दृष्टांत या जैसे रसी में साप का भ्रम होता है सर्पो अस्ति बोलते हैं और रज्जू का अस्तित्व दिखता है।, है तो ऐसे हाँ भी है। माने वो विवर्तवाद को दिखा तुलिसम रज्ज्था प्रमा ये कही भवाम बोधे भो, भवाम बोधि संसार संसार सागर भव रूपी अम्बोधि सागर संसार रूपी सागर तिथा बतां पार करना चाह रहे हैं जाना चाहते है मुक्त होना चाहते है शरीर आदि न हो ऐसा चाहने वालों के लिए क्या है यत्मे जिसके चरण के ऊपर नौका ही एक सहारा है जैसे समुद्र पार करना हो नौका चाहिए जहाज चाहिए वैसे एक किस है जहाज कौन यत्पाद उपलब्ध चरण कमल ही एक यह आश्रय है नौका है किसके लिए भगवान बोधे तिथिषा बताऊ जो संसार रूपी सागर से पार होने की इच्छा वाले हैं वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्य उस अशेष कारण से पर हैं कोई कारण कार्य भाव से रही कई जो राम नाम परमात्मा ना है उनको मैं वंदना करता हूं ये बात वैसे ही है वो विवर्तवाद का प्रतीक है वो यदि आप विवर्तवाद दिखा रहा है उस श्लोक कहते तर्क अवष्टम द्वैत किया तर्क के सहारा लेकर के सिद्धांत ले द्वैत को करके घोषित कर, कर दिया द्वैत है ही नहीं न होता हुआ भाषता है जैसे रज्जु में सर्प न होता हुआ भाषा है उसी प्रकार द्वैत ऐसे ही है रज्जु में सर्प भाषता है कब ज्ञान होता है जब रज्जु का ज्ञान होगा तब होगा अधिष्ठान के ज्ञान काल में ही वो नहीं है करके घोषित होता है कल्पित पढ़ा किसी प्रकार वहां प्रादिभाषिक सत्ता से जब व्यावहारिक सत्ता में व्यक्ति आ जाता है रज्जु के ज्ञान प्राप्त करता है तब उसको निषेध करता है ठीक इसी प्रकार अभी आप व्यावहारिक सत्ता में हैं शरीर आदि करके सत्य है करके मान के बैठे हैं यहां से अगले सत्ता में जाएं पारमार्थिक सत्ता में इसका अधिष्ठान एक शरीर आदि कल्पना जो अधिष्ठान है आत्मा खिंचा आत्मा पहुंच जाए उस काल में इसका बात इतना था ना है न होगा एक बुद्धि हो जाएगी जैसे रज्जू का ज्ञान काल में सर्प का त्रैकालिक निषेध करते हैं कि वह दूसरी सप्ताह से दूसरी सत्ता में आप आ गई प्रादिभाषिक सत्ता में सर्प दिख रहा था व्यावहारिक सत्ता में आने के बाद करते हैं अभी आप जगत को व्यावहारिक सत्ता में बैठे आप इसलिए सत्य तो बुद्धि हो रही है किन्तु यहां से सत्तांतर में जाना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में चले जाए आत्माभाव में पहुंचे तब तो जगत का बात करने की हिम्मत आ जाएगी आपकी शरीर आदि का बात करने की यहां बैठ के नहीं होता है जब तक सर्प दिखता है यहां भी ये यह जो कल्पना के अधिष्ठान दिखाई पड़े बुद्धि में और मैंने बुद्धि में, में दिखाई पड़े चक्षु में ने बुद्धि में ऐसी दिखाई पड़े इसका होगा तर्क वे द्वैता तर्क के सहार से द्वैत है, झूठा है मिथ्या है गोस्त वो प्रकरण एक समान निरूपण कर रहे थे परिसम्त तो हो गया अद्वैत आर्थिकमी तो अद्वैत सिद्ध हो गया अर्थ से जब जगत विधता सिद्ध हो गया तो अद्वैत पार्वार्थिक सिद्ध हो जाएगा अर्थ से सिद्ध कहना नहीं था फिर भी तर्क संभावितुम प्रकरणांतरम पारिदृश्य हो फिर भी तर्क से भी उसकी संभावना के लिए अद्वैत की संभावना तर्क से भी है खाली श्रुति के सहारा ही नहीं श्रुति के सहारे मात्र से युक्ति से भी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है इसके लिए प्रकरण आरम्भ किया जा रहा है श्रुति से तो आगम प्रकरण मंत्र से सिद्ध है वो अद्वैतम केंद्र तर्कतः संभावितम तर्क से संभावना करने के लिए अद्वैत की तीसरा प्रकरण जो अद्वैत प्रकरण है परारी ऋषु प्रारब्धुम इच्छु प्रारंभ करने की इच्छुक है गौरवादाचारी परि ऋषु प्रारंभ करने की इच्छुक तो क्या करते हैं बारी ऋषुको उपास्य और उपासक होकर जो चल रहा है यहाँ ये मेरे उपास्य है मेरे उपासक होकर के चल रहा है ये मान कल्पित भेद तो है इसमें कोई निशे नहीं करे वास्तविक भेद मानता है उपासक उपास्य उपासक आदि भेद वास्तविक मानता है वास्तविक द्वैत मानता है काल्पनिक द्वैत तो अद्वैतवादी भी मानते ही, व्यवहार सत्ता व्यावहारिक सत्ता में द्वैत है काल्पनिक द्वैत है किंतु वो वास्तविक मानता है इस भेद का निराकरण करना है दृष्टि ताबत भेदृष्टिम तावत अपने पहले उस भेद दृष्टि का अपवाद करते हैं निषेध करते हैं भेद दृष्टि ठीक क्यों वो जो उपासक होगा उसकी बुद्धि क्या बनेगी में दिखाएंगे उत्पत्ति से पहले मैं भगवान ही था परमात्मा ही था अब मैं अलग हो गया हूं और साधना करके कालांतर में फिर मुझे भगवान ही बनना है ऐसा समझता है जब उत्पत्ति से पहले परमात्मा रूपी था बीच में कहा से आ गया है वास्तविक मानता है बीज का भी वास्तविक मानता काल्पनिक माने तो भेद तो जैसे रजू में सर्प दिखाई देता है वो तो है वास्तविक भेद कहां से आएगा? कोई नहीं जानता है इसलिए उसका नाम कृपण शब्द से रखते हैं। रहते है। दृष्टि को जो वास्तविक समझता हो वो कृपण है करके बोलेंगे कारिका में ये कहना चाहते हैं <clears throat> कारिका ओम है। ओम दे मंगलाचरण है मंगल के लिए लिख दिया है उपासनाश्रितो उपासना धर्मो जाते वर्तते वर्तते वर्तते वर्तते उपासनाश्रितो उपासनाश्रितो उपासनाश्रितो धर्मो धर्मो धर्मो जाते धर्मो जाते जाते सर्वं सर्वं तेना तेना ब्रह्मतेजस्मृत सर्वं तेना तेनासप भारत को वास्तविक समझता है वो इसलिए निंदा है औपाधिक द्वैत तो सभी मान के चल रहे हैं अद्वैतवादी औपाधिक द्वैत को मानते है व्यावहारिक काल में द्वैत है पारमार्थिक दशा की बात है अद्वैत जैसे रज्जु में सर्पादि बाजते हैं उस काल में सर्पादी है भय होता है सर्पण हो तो भय कहां से होगा किंतु जब रज्जु ज्ञान होता है फिर सर्वारी नहीं होते हैं किंतु द्वैतवादी सत्य महाभारत इसलिए कहते हैं उपासना उपासनाश्रितो धर्मो उपासना में जो आश्रित है कौन उपासक ये मेरा इष्ट है मैं उपासक हूँ मेरे उपास है उसमें आश्रित उपासना में जो आश्रित है कौन धर्म मानी जीव धारय प्राणादिना शरीरम धारे दी तम शरीर को धारण करवाता है प्राण आदि के द्वारा जीवात्मा इसलिए इसका धर्म शब्द से कहा धर्म मानी जीव है ये जीव उपासना में आश्रित जो जीव होगा मानी उपासक धर्म शब्द का तो उपासक है उपासना में आश्रित है जो मानी ये मेरे इष्ट हैं मैं उपासक हूँ ये मेरा इष्ट है ऐसी बुद्धि ऐसा जो होगा वो जाते ब्रह्म ही तो कहां रहता है कार्य ब्रह्म में रहता है निर्गुण निराकार तत्व आत्मतत्व में तो नहीं होगा जात ब्रह्म उत्पत्तिशील ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म में रहता है माना वो ब्रह्म भिन्न है मैं भिन्न मानी जात ब्रह्म वेदांति अद्वैतवादी भी मानते हैं व्यावहारिक दशा मानते हैं औपाधिक मानते हैं उसको किन्तु ये सत्य मानते हैं इतना वेद है। उपासना स्त्रित तो धर्मो धर्म जीव है भारत शरीरान धर्म प्राण आदि के माध्यम से शरीर आदि का धारण करवाता है शरीर का धारण करता है इसलिए वो धर्म कहवाता है उपासना में आश्रित जो श्रित माने आश्रित जो आश्रित है जो धर्म मानी जीव जाते ब्रह्मी वर्तते माने माया विशिष्ट ब्रह्म जात ब्रह्म है जो सगुण निराकार जिसको बोलते हैं उस ब्रह्म में रहता है वास्तविक द्वेद मानता है मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न और प्राग उत्पत्तिर अजम शर्म यह भी मानता है वो ब्रह्म उत्पत्ति माना माया विशिष्ट होने के लिए जैसे पानी का बर्फ बनने के लिए एक उपाधि है वो बर्फ बनने के पहले क्या रहता है पानी होता है एक उपाधि लगने से बर्फ होता है उपाधि क्या है वहां शीतता ज्यादा ठंडा हो गया जम गया बर्फ हो गई उसको सत्य मानता है जैसा बर्फ सत्य नहीं होता विचार दृष्टि से देखें तो वो पानी है वहां उपाधि को हटाना है उपाधि क्या शीतता को हटाओ थोड़ा आग जलाओ क्या मिलेगा पानी कि किसी प्रकार है यहां भी माया विशिष्ट होता है सवल ब्रह्म बोलते हैं उसमें रहता है उपासना ज्ञ ब्रह्म की उपासना नहीं होती ध्यय ब्रह्म की उपासना होती है ब्रह्म दो प्रकार जो सगुण निराकार ब्रह्म है वो ब्रह्म है उपास्य ब्रह्म है और निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञ है वेदांत वाक्य के द्वारा जानने क्या और ज्ञेय ब्रह्म में रहता है वो क्यों उसके निंदा करना चाहते हैं कहते है, प्राग उत्पत्ति और अजम की भावना है उत्पत्ति के पहले तो ब्रह्म भी अजन्मा था मैं भी अजन्मा था द्वैत नहीं था जब उत्पत्ति होने पर ब्रह्म अलग हो गया मैं अलग हो गया सारा संसार अलग हो गया उत्पत्ति के पहले तो एक ही था ब्रह्म ही था तो उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति के बाद अनेक होना सभी ने एकम सद विपरा बहुधा भवंती बदंती ऐसा कहा है वो एक ही तत्व है अनेक प्रकार से कहते हैं ऐसा कहा अनेक होता है उपाधि से होता है किन्दु वो सत्य मानता है अनेक अभी भी ये भी सत्य है उत्पत्ति के पहले एक वो भी सत्य है वर्तमान में जो अनेक ये भी सत्य है ऐसा मानता है प्राग उत्पत्ति अजम सर्वम उत्पत्ति के पहले मैं भी अजन्मा ब्रम था और जो जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं उपास्य वो भी अजन्मा ब्रम ही था सारा संसार अजन ही था उत्पत्ति के पहले कोई भी नहीं था और ब्रह्मा की उत्पत्ति बने माया विशिष्ट हो जाना। उसके पहले तो शुद्ध ब्रह्म ही था वो सर्व ऐसी पांडना उसकी होती है उत्पत्ति के पहले तो एक ही अद्वैत था उत्पत्ति के बाद अब अनेक हो गया मैं अलग हो गया हूं बिछुड़ गया हूँ सत्य हूँ असत्य नहीं हूं ऐसा मानता है पेनावस कृपनाश आगे साधना करके फिर मुझे उसी को प्राप्त करना है साधना भी सत्य है प्राप्ति भी सत्य है सब ये कल्पना करता है किंतु सत्य मानता है इसलिए उसको तेरह असौ कृपण स्मृत जो वेदांत के मर्वज्ञ लोग हैं मर्वज्ञ वेदांति विशेष हैं, वो लोग उसको कृपण समझते हैं दीन है जानता नहीं है दयनीय है उसके ऊपर कुछ समझाना चाहिए ऐसा यहां कहना चाहते हैं तो उपासना करते समय में कुछ निंदा जैसा लग रही है किंतु फिर किसके लिए ये उपासना का विधान तो आगे इसी प्रकरण में कहेंगे आश्रमा विदाहीना मध्यम उत्कृष्ट त्रिष्ट वेदे ना अनुकंपया उपासना प्रदिष्ठेय वेदे न अनुकंपया ऐसा है तीन प्रकार के आश्रम मैं आश्रमी लोग तीन प्रकार के हैं एक तो मंदह आश्रमी है एक मध्यम है और एक उत्तम उत्कृष्ट है उनके लिए उपासना के लिए है ये उत्तम के लिए तो चाहिए भी नहीं मध्यम और मंद के लिए वेद के द्वारा उपासना के उनके भी सन्मार्ग में चले जाए चलते चलते चलते अद्वेद में पहुंच जाएंगे इस दृष्टि से उपासना का विधान है इसी प्रकार आगे जाएंगे आश्रमास्त्र विधाही मध्यमृष्ट उपासना प्रदिष्ट वेदे न अनुकम ऐसा वेद में उनके ऊपर कृपा करके बतलाना है उपासना को जो अद्वैत भाव में जा नहीं पा रहे हैं उसके माध्यम से की होगी तो अद्वैत को समझ पाएंगे इसके लिए उपासना है यहां पर एक को देख करके में, में बैठे हुए व्यक्ति की दृष्टि में वो निंदनीय होता है उपासना तो वो जाते ब्रह्मी वर्तते उपासना में जो आश्रित है मान द्वैत में बैठा हुआ है मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है और प्राग उत्पत्ति अजमसर उत्पत्ति के पहले तो सब अजन्मा ही थे अभी भी सत्य है वो भी सत्य अजन्मा भी सत्य है।, है जब अजन्मा में एक ही था तो अब कहा से अनेक होना वो समझता नहीं है या अध्यारोप है अनेक होना क्योंकि तो समझता नहीं है सत्य मानता है प्रेनाश कृपास्ता इसी कारण से वह जो जात ब्रह्म में रहने वाला उपासक कार्य ब्रह्म में रहने वाला उपासक कृपाणस होता है किया है वेदांत के जो मरव के जानने वाले लोग हैं उन्होंने कृपण समझा है कृपण शब्द, मानते शब्दी को मानते हैं जैसा मानते हैं कृपण कहते हैं किंतु कृपण की भी महिमा कही है शास्त्र ने जगह जगह कृपणे न समोदाता भूमि को विद्यते समय कृपण ऐसा व्यक्ति होता है इस संसार में भूमंडल में कृपण के समान दाता कोई नहीं देगा कोई दाता नहीं देगा क्यों अन वित्ता जीवन भर उपभोग न करता हो सारे धर्म को परे ग्रह अंतिम में सब दूसरे को दे देता है सब यही छोड़ देता है जो ले जाए माने व्यंग में है इस इसलो माने सब छोड़ देता है और धर्मात्मा छोड़ता नहीं है पुण्य का पोटली बना के साथ ले जाता है वो कुछ नहीं ले जाता है, ये छोड़ देता है दाता, कृपणे नाता भूतल में कृपण के समान दाता कोई है ही नहीं, ऐसा, सबसे बड़ा दाता है क्यों अनशन एवंता कितानी, धन का उपभोग न करता हुआ कट्ठा करता रहेगा कट्ठा करता रहेगा कट्ठा करता रहेगा खाएगा नहीं कुछ नहीं करेगा किंतु अंतिम जब काल की घंटी बजती है दूसरों को सौंप के चला जाता है तो भाई जिसको चाहिए ले लो इसलिए वो दाता है और ये अदाता पुरुष त्यागी धनम संत गातारम कृपणम मंदे मृतोन ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं है का। अदाता पुरुष त्यागी जो देता नहीं वो त्यागी है क्यों धनम संत ग तो काल की घंटी बजती है उस काल में सारे धन यही छोड़ करके चला जाता है इतनी त्यागी है वो कुछ भी साथ नहीं लेता अदाता पुरुष अस्थ त्यागी धनम संत ग किया था किन्तु सब यही छोड़ देता कुछ नहीं लेता दातारम कृपण देने वाले को मैं कृपण मानता हूं क्यों मृतो प्रथम नृतो अर्थम न मरने पर भी विषय को नहीं छोड़ता ले जाता है वो पुण्य का पोटला बना के ले जाता है व्यंग में है ये साहित्य की भाषा है बोला कुछ जाता है अर्थ कुछ और निकाला जाता है व्यंग तो के लिए ठीक टीका देखे देहस्य धारणा धर्मो जीवा शरीर का धारण करता है क्यों ये जीव है ना तो ये जीव धातु प्राण धारण अर्थ में जीव प्राण धारण है जीव धातु से ही जीव बनता है प्राण धारण जब तक प्राण धारण कर इस शरीर में जो प्राण है उसका धारण करने वाले को जीव कहते तो धर्म शब्द से कहा जीव को उपासना तो धर्मो कहा धर्म मान यहां लेना है जीव क्यों देहस्य धारणा धर्मो जीव शरीर का धारण कर रहा है शरीर लेता रहता है एक छोड़ता है लेता दूसरा छोड़ता तीसरा धारण करता रहता है इसलिए इसका नाम धर्म पड़ा देह से धारणा धर्मो जीव शरीर धारण करने के कारण से धर्म का जीव है, है भूत संघाता कारण जाते हैं सत्य मानता है भूत संघाता कारण पंचभूतों के संघात के आकृति से बना हुआ जो जाते ब्रह्मणे उत्पत्तिशील ब्रह्म है तद अभिमान्यो न बरत उसी भूतों में अभिमान होकर के रहता है जाते ब्रह्म उस पुष्प भूत संघाकार ब्रह्म में अभिमान करके बैठता है मेरे उपास्य है करके बैठ बैठ जाता है ये कहा दो एक दो तीन की टिप्पणी उपास्य उपासक वेद दृष्टि उपासकैर वेद से परमार्थत्व यही है, है उपासकों ने भेद को क्या माना है वास्तविक माना है यही है हमारे भेद तो अद्वैतवादी भी मानते हैं काल्पनिक भेद मानते हैं जीवात्मा परमात्मा आदि में उन्होंने वास्तविक माना है इसलिए वो कृपाण है दीन है एक आना ये कहना चाहते हैं दो नंबर तो टिप्पणी धर्मपद से जीवपलत्व गमकत्व उत्तरवाक्यच कहा धर्मपद तो का अर्थ है जीव जैसे व्युत्पत्ति निकाली क्या व्युत्पत्ति निकाली शरीर शरीरादि धारणा धर्म ये व्युत्पत्ति निकाली इन्होंने देहश धारणा धर्म कहा था व्युत्पत्ति है तो धर्म पदस्थ यथोक्त व्यत्पत्ति स्त्री कांग जैसे व्युपत्ति बताई उस वित्पत्ति के द्वारा जीव पर जीव पर अर्थात है देह धारण करने वाला जीव ही होता है जीव पत गमक रूप से गमक रूप से उत्तर वाक्य में उसी के लिए उत्तर वाक्य की व्याख्या करते हैं भूत संघात आकार इत्यादि कहा पंचभूतों का संगात के आकार से परिणत है ऐसे होने से जाते ब्रमणी मानी जाते ब्रह्मी तीन नंबर की टिप्पणी में हैं जातीय ब्रह्म यदि उपासकाभिप्राय जात ब्रह्म किसका अभिप्राय है उपासक के अभिप्राय उपासक व्यक्ति उस ब्रह्म को मानता है कार्य ब्रह्म को मानता है जाते जातीय अभिप्राय सही ब्रह्म जगत आत्मा परिणत तत्पुन ब्रह्म तिष्टया उपास्य मानम ब्रह्म संपत्ति मान्य थे उसके अभिप्राय ऐसा मान्य उपासको उपासक क्या मानता है ब्रह्म जगत आत्मा परिणत ब्रह्म ही जगत रूप से परिणाम हो गया विवर्त हो गया नहीं समझता वो समझता है परिणाम हो गया जैसे दूध बिगड़ करके दही बना ये जगत काल में ब्रह्म बिगड़ा हुआ है जगत रूप से परिणत हो गया समझता है वो अभी जगत रूप में है परमात्मा विवर्ता नहीं मानता रजु सर्प जैसा नहीं मानता दूध के दही बनना जैसा मानता है यानी परमात्मा बिगड़ जाता है जगत रूप में आ गया ऐसा समझता है सृष्टिकाण सही सो उपासन ब्रह्म ही वक्त जगदात्मना जगद रूप से परिणतम परिणत जो ब्रह्म है तत्पुनर्म दृष्टि उपास्य मानो उसी को जात ब्रह्म है जगत रूप में आ गया ब्रह्म उसको उपास्य दृष्टि से उपासना करने से अपने से बड़ा मानकर करें, उपासना करेंगे तत्पुनर ब्रह्म दृष्टि से उपासना करेंगे उसको तो क्या होगा ब्रह्म सम्पद्ध फिर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है इति मान्यता ऐसी मान्यता उसकी है माने पहले ब्रह्म बिगड़ गया जगत रूप में आया है फिर उपास रूप से उपासना करेंगे तो फिर ब्रह्म हो जाएगा मैं अभी जगत रूप में आया हूँ जीव रूप में आया हूँ किंतु वास्तविक हूँ और आगे उपासना करके ब्रह्म ही हो जाता ये मानता है मान्यता उसकी होती है कहा तद अभिमानित्व ने चार की टिप्पणी देह मात्र अहम ममा अभिमान क्यों देह मात्र अहम और ममता दो ही करता है जीव जीव का काम यही होता है कभी अहम बोलता है कभी मम बोलता है मेरे शीर में दर्द है तो वहां ममा लगाता है मैं बीमार हूं अहम लगा देता है मैं बीमार हूं पूरे शरीर में मैं लगाता है पर कभी मेरे पैर में दर्द है शीर में दर्द है मेरा लगाता है मैं मेरा लगाता है इस शरीर में बाकी बाहर वाले में मेरा लगाता है यहां दोनों लगाता है इसमें मैं भी बोलता है मेरा भी बोलता है मैं बीमार हूं कहेगा मैं भूखा हूं बोलेगा मैं लगाएगा और मेरे प्राण भूखे यार मेरे शरीर में दर्द है बोलेगा मेरा भी लगाता है ये कहा स प्राग उत्पत्तिर अजम सर्वम इतम कालावचि अभी अनेक हो परिणत तो हो गया ब्रह्मा और उत्पत्ति के पहले सब सबके सभी सब जगत ब्रह्म ही था ऐसा मानता है काल के घेरे में मानता है माने इस काल में ब्रह्म नहीं है पहले ब्रह्म था ऐसा मानता है ब्रह्म को काल के घेरे में लाता है उपासक सही स माने उपासक है ग उत्पत्तिर अजम सर्वम इतम उत्पत्ति के पहले तो सब कैसा अजन्मा ब्रह्म ही था ये भावना है उत्पत्ति में फिर ये ब्रह्म बिगड़ गया जगत रूप में हो गया मैं बिगड़ गया हूं ऐसा मानता है उनको अजम सर्वम इत एवं काला व सारे वस्तु को काल के घेरे में मानता है पहले एक ही था और भिन्न हो गया फिर आगे साधारण करके वही होना है देश काल वस्तु परिषद से रहित ब्रह्म है उसको काल के घेरे में ले लेता है एक सा, साधन फिर वो आश्रित हो जाता है क्यों पुरुषार्थ के साधन मानता है उसको उपासना को और परमात्मा से अलग हो गया हो और परमात्मा प्राप्त करना है इसलिए उपासना करना पड़े ऐसा स वही जो जीव है पुनर् उपासनाम पुरुषार्थ का आश्रित परम पुरुषार्थार्थन रूप से तदेव ब्रह्म से वो बोलता है इसके सहारे से मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा मैं बिसुड़ गया हूं आगे वह प्राप्त करूंगा ये भावना होती है उसमें कब शरीर पाता पूर्गम जब तक शरीर है करूंगा शरीर पाप होगा तो मैं ब्रह्म भाव हो जाऊंगा अजन्मा ब्रह्म ही हो जाऊंगा पहले अजन्मा ही था बीच में जन्म वाला हो गया हूँ ये जन्म वास्तविक मानता है और आगे पुनः मैं ब्रह्म बनूंगा ये भावना है जन्म वास्तव में जीव की होती नहीं ब्रह्म जन्म होना शरीर का है वो शरीर का धर्म अपने में आरोप कर लेता है वास्तविकता यह है इति एवं ऐसा मानता है इसलिए ये तो मिथ्या ज्ञानवान वो मिथ्या ज्ञान वाला है वो झूठा ज्ञान वाला है पहले अजन्मा था तो जन्म तो तो कहां जा से होना अगर जन्म हुआ हो वास्तव में तो अजन्मा बनना संभव भी नहीं है दूर देश में भैंस देखा वहां पहुंचने पर भैंस मिल गई तो गाय बना सकेंगे उसको नहीं बना सके किंतु तो? दूर देश में भैंस देखा वहां जाने पर गाय मिल गई तो उस भैंस को गाय बनाया जा सकता है दूर से भैंस देखा था वहां जाने पर गाय मिली उस भैंस को तो गाय बनाया जा सकता है किंतु दूर देश में भैंस को देखा वहां पहुंचने पर भैंसी मिली तो उसको कभी बनाया जाएगा तो ये वास्तव में अलग हो गया तो फिर एक होना संभव नहीं है औपाधिक भेद है वास्तव में यह है औपाधिक भेद है वो समझता नहीं है ये कह रहे हैं तो विध्या ज्ञानवान अवतिष्ठ बिथ्या वाला होकर के रहता है झूठा ज्ञान को लेकर के बैठ जाता है इसलिए तेनासव कृपण इसलिए वो कृपण माना जाता है कृपण माने अल्पका कहा अनुकंपायाम एक सूत्र है कन प्रत्यय कर देगा स्वार्थ में व्याकरण है अनुकंपायाम कृपा अनुकंपा के लिए उसमें कण प्रत्यय होता है अल्पका, अल्पका। तो अल्प एवं अल्पका अनुकंपा अर्थ को लेकर अल्पक होता है सर्व का अल्पक ब्रह्मविद भी स्मृत किन्ों ने ऐसा चिन, चिंतन किया ब्रह्मवेदताओं ने ऐसा माना उसको जो ब्रह्म को वास्तविक समझने वाले हैं अद्वैत में पहुंचे हुए अधिकारी हैं उन्होंने इसको ऐसा समझा कृपण समझा मैंने दयनीय समझा स्मृता मान चिंतित चिंतन ऐसा किया उसके बारे में ऐसा सोचा ब्रह्मद्धताओं ने कम एक टिप्पणी थी कह पांच के अजम तो तो के ऊपर ऐसा है। माने साधना करके उपासना करके मैं ब्रह्म बन जाऊंगा भविष्य में यह बुद्धि है उसकी इसलिए वो कृपा है दयानीय है उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए तो यह उपासना कोई निरर्थक तो नहीं है आगे जाकर के इसकी विस्तार बताएंगे यहाँ तो अद्वैत की सिद्धि करनी है इसलिए उपासक की निंदा दिखाई पड़ रही है उपासनापदिष्टेय वेदे न अनुकंपया ऐसा कार्य कहानी है आगे अन्य उपासना व्यर्थ भी नहीं है तो आश्रम माने आश्रमी आश्रमो ऐसी स्थिति आश्रमी अवसादी अच लगा हुआ है आश्रम में मथुभर्थ में आश्रम वाले तीन प्रकार के होते हैं कहते हैं आश्रम वाले जो होते हैं तीन प्रकार के हैं एक मंद बुद्धि है एक मध्यम वाले हैं एक उत्कृष्ट वाले उत्कृष्ट के लिए तो उपासना की आवश्यकता नहीं उत्तम अधिकारी के लिए आवश्यकता नहीं है पहले जो कुछ करना कर लिया वो तो अपने आत्मभाव में बैठे हुए जो मध्यम वाले हैं अधिकारी आश्रमी और मंद वाले हैं उनके लेकर के वेदना ये उपासना का विधान उपासना पदिष्टा यम उपासना पदिष्टा वेदेना दे अनुकम्प। अनुकम्पा उनके ऊपर भी अनुकंपा है इसके माध्यम से चलते चलते वो सब पहुंच जाएंगे जा आगे मंद और मध्यम अधिकारी भी यह मान करके उपासना की चर्चा है यहां जो कहा ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि को लेकर के अनिंद वास्तव में जब उत्पत्ति के पहले मैं ब्रह्म ही था तो मैं वास्तव में अलग कैसे हुआ वास्तविकता काल्पनिक भेद तो हो, हो जाता है रज्जू को सर्व रूप में देख लेते हैं हम कि वास्तविक नहीं हो सकता वो वास्तविक मानता है और आगे जो फिर ब्रह्म से मिलना है जाकर के मिलेगा कि उपासना के मानते मिलना है ऐसे समझता है वास्तव में मिलना भी नहीं होता बिछड़ना भी नहीं होता महाकाश है एक घट बना दिया एक नाम मिल गया घट आकाश वहाकाश कुछ बिगड़ा नहीं है पहले भी था महाकाश एक दीवार लगा दी गोल दीवार लगाई मिट्टी की अब आकाश आकाश आकाश बाहर बाहर वाले वाले वाले एक एक भीतर भीतर हो गया को को बोलने बोलने लगे बोलने लगे पहले महाकाश भी नहीं होता था केवल आकाश होता था विशेषण चढ़ाना पड़ा इसको लेकर जैसे देसी घी विशेषण लगा देसी कब जल से डालता आया तब तक विशेषण नहीं था घी का ये की घी बोलते तो ऐसे यहां भी जो घट के घेरे में पड़ गया घटाकाश बना तो उसको महाकाश बोलना पड़ा महामध विशेषण लगाना पड़ा नहीं तो एक आकाश जब पुंजूतों की चर्चा में महाकाश होता है क्या नहीं पृथ्वी जल तेज बाई आकाश तो घटाकाश नाम पड़ा किंतु है वही आकाश जो पहले था और उसको वही आकाश देखना हो तो एक ही काम करना होगा घट को फोड़ देना होगा आकाश को जोड़ना भी नहीं है पिछड़ा भी नहीं होगा जुड़ता भी नहीं हो क्यों वही है क्या जुड़ना है वो तो हमारी घटल उपाधि के कारण भिन्न बुद्धि हो गई थी। ये वास्तविक दृष्टि ऐसी परमात्मा ही है वास्तव में वेदांति करते हैं विश्वाद विस्वाद कुछ नहीं है उपाधि को लगा करके अपने को भिन्न मान बैठा है उपाधि जोड़ करके भिन्न मान बैठा है यदि उपाधि को हटा दे उपाधि हटा करके देखे अभी शरीर आदि से थोड़ा अलग हो जाए विचार से उस काल में अपने को जीव कहा, नहीं कह पाएगा तो शरीर को लिए चिपटे बैठा हुआ है इसलिए मैं जीव हूं जीव हूं जीव हूं ऐसा मान्यता बैठा उपाधि के कारण से भेद दिखता है वास्तविक भेद नहीं इसलिए यहां पर उसकी निंदा की है ये बात ठीक है प्रकणांतरम अवतरण वृत्तम ब्रित्त, अनुद्रवती प्रकणांतर तृतीय प्रकरण अवतरण देना हे दो प्रकरण हो गए अन्यो अन्य प्रकरण प्रकणांतरण अन्य प्रकरणों को प्रकणांतरण जैसे देशांतर ग्रामांतर बोलते हैं अन्य देश को देशांतर बोलते हैं प्रकरणांतरण अवतारण उसका अवतरण देते हुए वृत्तम पूर्व में क्या घटना घटी उसको अनुवाद करते हैं पूर्व की बातों को कुछ कहना चाहते हैं पूर्व में क्या क्या होगा आशिकार उसको बोलना चाहते हैं कहते हैं प्रथम प्रकरण में क्या हुआ द्वितीय प्रकरण में क्या हुआ एक श्रिंगावलों का न्याय होता है शेर जब जंगल में चलता है थोड़ी देर बाद थोड़ा इधर उधर देखेगा सीधा सीधा और पशु जैसा चलता ही नहीं रहेगा कोई खतरा तो नहीं है फिर थोड़ा जाएगा फिर। इसको सिंगावलोकन है, तो पूर्व में क्या बातें हुई, कुछ पता लगना चाहिए ना प्रकरण आरंभ करने के लिए इसलिए पीछे की तरफ देखकर के बोलते भाष्यकार ये कहना चाहते है प्रकरणांतरम अवतारण वृत्तम अनुद्रविधि भाष्यकार अनुद्रवती भाष्य का क्या करते हैं प्रकरणांतर को अवतरण देते हुए मान तृतीय प्रकरण का अवतरण देते हुए और पहले के जो प्रकरण थे वृत्तम मान पूर्व की बातों को थोड़ा कथन करते हैं संक्षेप में बताएंगे mm. क्या बताते हैं ओंकार निर्णय इत्यादि भाषण का ओंकार निर्णय उक्त ओंकार निर्णय उक्त प्रपंचो प्रसम शिव अद्वैता आत्मा इति प्रतिज्ञा मात्र ओंकार निर्णय प्रगण सप्तमंत्र है यह लगा हुआ है ओंकार निर्णय जो प्रकरण था आगम प्रकरण वो ओंकार का निर्णय करता था ओंकार निर्णय उठता ओमकार निर्णय में कहा मैंने आगम प्रकरण में कहा क्या कहा प्रपंच उपसम ऐसा कहा था सप्तम मंत्र भी प्रपंच ये सप्तम मंत्र की बात है कोई प्रपंच का अभाव है कोई प्रपंच नहीं न जीव है न जगत है कोई नहीं वो अकेला ही है ऐसा कहा था शिव कल्याण स्वरूप है वो अद्वैत अद्वैत कहा था अद्वैत आत्मा या आत्मा अद्वैत हैतुष्पाद करके आया चतुष्पाद कहा था वही आत्मा शब्द को चार भाग में पाठ करके दिखाया तो, तो क्या अंतिम जो तुरी आत्मा की चर्चा में यह मंत्र आया है नकमादि ओंकार निर्णय प्रकरण में कहा प्रपंचों का समशब्द आया प्रपंच का अभाव दिखाया आत्मा में कोई प्रपंच नहीं है ऐसा दिखाया और कल्याण स्वरूप है और अद्वैत है आत्मा ये इति प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मात्र से ओंकार निर्णय केवल प्रतिज्ञा से कहा था उसके प्रमाण आदि ऐसा कुछ नहीं थी अब प्रतिज्ञा कर दी थी प्रतिज्ञा मात्रा ओंकार निर्णय उतः ओंकार के निर्णय प्रकरण में आगम प्रकरण कहा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते ऐसा भी कहा था उसी की व्याख्या में सप्तम मंत्र की व्याख्या के समय में ये का विकल्पो विनिवर्ते विकल्पो विनिवर्ते कल्पितो एने के उपदेशा बातों ज्ञाते द्वैतम न विद्यते ज्ञाते द्वैतम नीति तत्र तो उसी ओंकार प्रकरण में यह भी कहा तत्व प्रगण ओंकार प्रकरण में ज्ञाते द्वैतम ता। न कारिका में कहा ज्ञात होने पर उस आत्मा को ज्ञान में द्वैत नहीं मिलेगा रज्जु के ज्ञान होने पर सर्पाधी नहीं मिलते हैं यहाँ तो आत्मा के ज्ञान नहीं है इसलिए द्वैत मिल रहा है ज्ञाते द्वैतम न बीते थे तत्र मैंने ओंकार प्रकरण उसी ओंकार प्रगण आगम की बात है कारिका में भी कहा मंत्र में ऐसा कहा पंच उप समाधि और यहाँ बोला ज्ञाते है वो ऐसा कहा था द्वैता और द्वैत का अभाव सिद्ध किया किसमें कहते हैं प्रकरण आगम के द्वैत का अभाव सिद्ध कर दिया द्वैत नहीं है तभी तो अति तो सिद्ध होगा द्वैता भाव वस्तु वैतथ्य प्रकरण वैतथ्य प्रकरण कहा था द्वितीय प्रकरण जो बैतथ्य प्रकरण है आरोगे जन नास्थी वर्तमान भी सदृशा बलक्ष जगत के बारे में ही कहा था जो शुरू में उत्पत्ति के पहले न हो मरने के बाद न हो वो बीच में भी नहीं है समझो उस वस्तु को बीच में भी नहीं है समझो जैसे रज्जु में सर्प कल्पना के पहले है वहां सर्प और रज्जु ज्ञान काल में है उसमें नहीं है। तो बीच में भी सर्प नहीं है क्यों निषेध करता है तरिकालिक नाशिक नाअती ना भविष्य तरह कालिक निषेध करता है ये नहीं कि जिस काल में सर्व देखा उस काल में तो था अब नहीं है ऐसा नहीं बोलेगा उस समय में नहीं था ऐसा बोलता कब बोलेगा अधिष्ठान के अंतार थे ऐसे देखा आदव घंते शरीर आदि हमारी उत्पत्ति के पहले नहीं थे आज से सत्तर अस्सी साल के पहले कोई था ये कोई भी नहीं था और दस बीस साल के बाद ये कोई रहेगा कोई नहीं रहेगा दूसरी आकृति आएंगे यहाँ ऐसे तो चलता है। या आदि में भी नहीं है, अंत नष्ट होगा उसके बाद भी नहीं दिखाई देते चेहरे, दूसरे चेहरे आएंगे चेहरे का बंद नहीं रहेगा, किंतु चेहरा नहीं रहेगा ये बंद हो जाएंगे आदव अंत जन्म नही है अंत में भी नहीं है वर्तमान में, में भी नहीं है जैसे रज्जु सर्पादी के समान आए सदृशासन तक झूठे वस्तु के समान होते हुए जु में सरपारी झूठे होते हैं। उनके समान होते हुए सत्य होकर दिख रहा है अभी तथा लक्षित हो रहा है सत्यत्व द्वैत के बारे में प्रकरण न द्वैताभाव दिखाया द्वैत वैतथ्य प्रकरण के द्वारा मैंने द्वितीय प्रकरण द्वैत का अभाव सिद्ध किया सारी शक्ति लगाई तर्क क्या दिया कहते हैं स्वप्नमाया गंधर्व नगर आदि दृष्टान्त स्वप्न का दृष्टांत दिया माया जादू का, जादूगर का दृष्टांत दिया स्वप्न माया और गंधर्व नगर का दृष्टान्त दिया बादल में जो शहर जैसी आकृति होती है शहर मानते शहर नहीं होता और गंधर्व नगर आदि ये तीन दृष्टांत, आदि से और कई दृष्टांत देते गए इत्यादि दृष्टान्तों के द्वारा दृश्यत्वादि अंतवत्वादी हेतु भी दृष्टान्त भी दिया ये और हेतु क्या दिया था दृश्यत्व अंतवत्वादी आद्यंतवत्वी हेतु जाग्रत भावा मिथ्या दृश्यवात स्वप्नवत ऐसा था अथवा जाग्रत भावा मिथ्या आदि अंतवत्त्वात् रजु ऐसा कहा था वो भी आदि अंत वाला होता है उत्पन्न होता है नाश होता है रजु वो मिथ्या है वैसे ये भी है ऐसा ऐसा कहा था स्वप्न दृष्टांत और ये दृष्टांत दे करके दे करके दृष्टांत दिया था इसके द्वारा तर्क के में प्रतिपादित है सिद्ध किया अनुमान सिद्ध किया अद्वैत अब अद्वैत कि आग मत प्रतिपातव्य तर्क आह सकते तर्क एक प्रश्न उठता है अब अद्वैत जो है केवल श्रुति में जैसा बोल दिया तो मान लेना है अंधविश्वास में श्रुति में बोल दिया इसलिए चुप रहना क्यों वो राजा के आज्ञा के समान है वहां ननो नज होता नहीं है जो बोल दिया बोल दिया राजा जो बोल देगा बो, बोल दिया राजा के आज्ञा के समान है श्रुति भाग्य ऐसा है तो अद्वैतम की आगमात्रणा प्रतिबद्ध अद्वैत भी क्या श्रुति में कहा इसलिए मानना चाहिए तक प्रतिपत्ति जानना चाहिए आहोषित मन अथवा तर्क अथवा तर्क से भी श्रुति अनुकूल तर्क दे करके भी श्रुति के प्रतिकूल तर्क से तो नहीं श्रुति के अनुकूल तर्क तर्क के द्वारा भी जानना चाहिए अद्वैत को यह शंका होने पर आह शक्य थे तर्कुम सिद्धांत की ओर से बोलते तर्क के द्वारा भी अद्वैत जाना जा सकता है खाली श्रुति के सहारा करके बैठे हो ऐसी बात नहीं है तुम लोग कहेंगे तर्क से सिद्ध नहीं होता अद्वैत हम कहेंगे तर्क से भी करेंगे किंतु तो हम तार्किक नहीं है तुम्हारे तर्क का हम प्रयोग करेंगे थोड़ा हम जानते नहीं तर्क हम तो अद्वैतवादी वेदांती हैं हम क्या तर्क पड़ते हैं तो तुम लोग वो तर्कवादी अगर आओ तुम्हारी लाठी लेके तुम्हारे ऊपर थोड़ा मार देंगे हमारे पास तर्क की लाठी नहीं है हमारे पास हम तो वेदांति है तुम्हारी लाठी को छीनेंगे और तुम्हारे ऊपर तर्क तर्क से भी सिद्ध होता है अद्वैत द्वैत सिद्ध हो रहा तर्क से तथम प्रश्न नहीं है आक्षेप है किम शब्द जो होता है ना आक्षेप में भी आता है और प्रश्न में भी आता है यहां पर तत्कथम वो कैसे अद्वैत कैसे सिद्ध होगा तर्क से प्रश्न हुआ तर्क कथम ऐसा होने पर अद्वैत प्रकरण आरभ थे इसलिए अद्वैत प्रकरण तर्क से सिद्ध करने के लिए आरम्भ किया जाता है तर्कवादियों का विश्वास है तर्क से द्वैत ही सिद्ध होगा श्रुति तो यही सही है बोल दिया जब अनुमान आदि से द्वैत को ही सिद्ध कर सिद्ध होता है ये अभिमान है उनको इसलिए उसी भाषा में बोलना पड़ेगा जब तर्क वाले आएगा करने के लिए हम भी, भी। जैसे होगा जितना हो सकेगा तर्क से उत्तर देना होगा उनको समझाना पड़ेगा इसलिए तर्क का सहारा लेंगे यार किन्तु हम श्रुति को नहीं छोड़ेंगे मनमाना तर्क नहीं करेंगे श्रुति के अनुकूल तर्क से समझाएंगे इसलिए आरम्भ किया जाता है आगे कहा आगे कहते उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम विम उपास्य उपासनादि भेद वर्ग जितम वर्ग भेद वर्ग जितने भी हैं सब के सब मिथ्या है जैसे जैसे मिथ्या ये सिद्धांति का कहना है उपासना जातम उपास्य उपासनाथम केवलश्च आत्मा अद्वय केवला है क्या के केवलश्च होना चाहिए केवला नहीं होना चाहिए केवलश्च आत्मा अद्वय के बाद दीर्घ मात्र नहीं चाहिए गलत है छपा ऐसे ही है क्या करें केवलश्च आत्मा अद्वय केवल जो आत्मा है वो अद्वय है बाकी सब के सब उपास्य उपासनादि जो भेद वर्ग है सब मिथ्या है केवलश्च आत्मा केवल आत्मा अकेला आत्मा वो अद्वय है परमार्थ है वास्तविक है इति स्थिति, स्थित हुआ, सिद्ध सब सब करके आए हैं हम कह रहे हैं अच्छा अब यह तो पूर्व के वृत्तांत बता दिया अब मंत्र इस कार्य का प्रार्थना करते हैं उपासना स्त्रित मान उपासना उपासना आत्मरो मोक्ष साधन गता उपासना को है। उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से प्राप्त हुआ है मोक्ष का साधन यही है उपासना है ऐसा करके बैठा हुआ जो व्यक्ति है गता हम उसकी बुद्धि क्या होती है मैं उपासक हूँ हम मम उपास्य ब्रह्म मेरा उपास्य ब्रह्म है ऐसा मानता है और तद उपासना उस ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्मणी इदानीम वर्तमान हो मैं इस समय जात ब्रह्म में रहता हूं उपासना कर रहा हूं कार्य ब्रह्म में हूं ऐसा मानता है जाते ब्रह्मी इधानीम वर्तमान इधानी इस समय में मैं जात ब्रह्म में हूं कार्य ब्रह्म में ब्रह्म हूं उपास्य उपासना कार्य ब्रह्म की होनी है इधानीम वर्तमान हूं अजम ब्रह्म शरीर पाता उधम जो अजन्मा ब्रह्म है शरीर होने के बाद उपासना के साधन उपासना साधना से प्राप्त करूंगा ऐसी बुद्धि उसकी होती है प्रतिपत्ति प्राग उत्पत्ति अजम इधम सर्वम अहम उत्पत्ति के पहले सब के सब ये जगत और मैं सब अजन्मा ब्रह्म ही था यह बुद्धि है द्वैत हो गया यह सोचता नहीं माने औपाधिक द्वैत तो माना है वास्तविक द्वैत होना संभव नहीं क्योंकि वास्तविक द्वैत मान के बोलता अभी मैं वास्तविक हूँ जीव हूं वास्तविक जीव हूं ऐसे मान्यता है और आगे साधना करके ब्रह्म हो जाऊंगा मैं बिसुड़ गया अलग हो गया हूं ऐसी मान्यता है उसकी यदात्मक को हम प्राग जिस रूप में मैं पहले था किस रूप में था अजन्मा रूप में था उत्पत्ति के पहले अजन्मा रूप में था यदात्म को हम प्राग उत्पत्ति जाते ब्रह्मणी चर वर्तमान इस समय तो मैं जात ब्रह्म में बैठा हूँ उपासना कर रहा हूं उपासना या पुनः तदेव फिर उपासना के माध्यम से उसी अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ये बुद्धि उसकी होती है इतम उपासना श्रितो धर्म इस प्रकार से चिंतन में रहता है इसलिए उसका नाम पड़ा उपासना श्रितो धर्मचीत होता है धर्म माने साधक जो साधक उपासक है वो है एवं एवं जिस कारण से इस प्रकार क्षूद्रम्ह वो कार्य ब्रह्म का व्यक्त है क्षूद्रह्म का व्यक्त है मुख्य ब्रह्म का व्यक्तता नहीं हुआ ब्रह्मविता मुख्य नहीं है अद्वैत ब्रह्म का व्यक्ता नहीं है वो क्षुद्र ब्रह्मविद्ध मान क्षुद्र का है काल परिचि पहले अजन्ना था अभी जन्म हो गया है काल के घेरे में मान लिया ब्रह्म को क्यों ब्रह्म जो होता है देश काल वस्तु के घेरे में नहीं होता उसको काल के घेरे में डाल दियाकी चिंता होने से क्षुद्र ब्रह्मविद्ध ऐसा क्षुद्र ब्रह्मविद्ता है वो तेज इसी कारण छह काल के घेरे में ब्रह्म को डाल देता है इसी कारण से असौ वो जो उपासक है असौ उपासक कारण है ना असौ कारण एक कारण असौ कारण कृपा कृपण दीन हो ब्रह्म क्षुद्र ब्रह्मवितो कारण होने के कारण से क्या होगा कृपण माना जाएगा दीन माना जाता दीन ही ना है।, है, ना है दीन नहीं है अल्पकह उसी का नाम अल्पकह कहा दीन असल का अल्पकह करके हैं अनुकंपायाम ऐसा सब सूत्र से अल्पाह ऐसा माना है कि उन्होंने नित्य अजय ब्रह्म दर्शी भी नित्य अजन्मा ब्रह्म द्रष्टु श्रह्म नित्य अज ब्रह्म दर्शी दर्शिना कही नित्य अज ब्रह्मदर्शी भी तृतीय अंत नित्य अजन्ना ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव अंधेरा है वह कार्य ब्रह्म को देखते ही नहीं जो अद्वैत में बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा माना और कृपण माना ब्रह्म भाव में जो पहुंचे हुए हैं निरंतर ब्रह्माकार दृष्टि में बैठने वाले लोगों ने उसको कृपण समझा क्या होगा क्यों? क्यों यद वाचा अनुद्धित थे तदेव ब्रह्मतम उपासना कमन किया जिसको प्रकाशित नहीं कर सकती बोलते रहे अभांगणी का विषय नहीं बनता वो माने जो उपास्य तो ब्रह्म है वो तो बाणी का विषय है ज्ञ ब्रह्म है वो बाणी का विषय नहीं है यह तो बातन प्राथा कहना परिषद अनु अप्रकाशित जो बाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता ये नबाक अभ्युते जिससे जिसके होने पर बाणी बोल सकती है नो परिषद में कितने बड़े बड़े अभिमान तोड़ा हुआ है मैं अग्नि हूं सारे तीनों लोगों को जलाने की शक्ति मेरे में है एक तीन का भी नहीं जला सकता मैं वायु हूं पूरे धरती को उखाड़ कर थक सकता हूं किंतु एक तीन का नहीं बुला सकता कैसे बाणी बोलती है उसकी सत्ता में बोलती है बाणी उसको बिता नहीं सकती है मेने जिस अग्नि से लकड़ी जलती हो वो लकड़ी अग्नि को नहीं जला सकती सीधी बात यही है अग्नि लकड़ी लकड़ी, जलती हो, वह को नहीं जला जिससे प्रकाशित तो होकर के अपना कर पाए, जिसके सत्ता अस्तित्व वो उसको प्रकाशित नहीं कर सकती इत्यादि कहाषय नहीं है वाणी जिसका विषय बनता है उसी को तुम ब्रह्म समझो उपासद जी ये उपासना कर रहे जिसके वो ब्रह्म नहीं है माने कार्य ब्रह्म ब्रह्म नहीं होता मुख्य ब्रह्मी का विषय नहीं हो सकता और वाणी जिसे प्रकाशित होती है सर्व कल्पना का अधिष्ठान है ऐसा केनो परिषद कहा इत्यादि श्रुति है इत्यादि श्रुति से कहा है वो तलबकार तलबकार शाखावादी श्रुति है वो केनो परिषद केनो परिषद है तलकार स्मृति से तलकार शाखा वाली ऐसा नाम त्रने आद्य प्रकरण ज्ञाते द्वैतम द्वैतम ज्ञाते मात्रण न्ञाते नज्ञात्र आद्य प्रकरण आगम ज्ञाते द्वैतम प्रकते द्वैत न ज्ञात होने पर कोई द्वैत मिलने वाला नहीं ऐसा कहा तत्र आद्य प्रगण का था उसी आद्य प्रगढ़ तत्व सब भाषण है तो उसको ज्ञाते द्वैत नहा था आद्य प्रगढ़ तस् तस्वीर प्रथम प्रगण प्रपंचो प्रसम शिवो अद्वैत विशेषण आत्मा प्रतिज्ञा मादृण अद्वितीय व्याख्या आगम प्रगण में ऐसे आत्मा के बारे में व्याख्या की है वो, उसी उशि प्रकट तस्या तस्कार कह ओंकार से ओंकार के निर्णय के अवस्था में कहा था ये सप्तमंत्र आया था उसी में प्रथमे प्रकट प्रथम प्रगढ़ में प्रपंच उपशन शुरीय आत्मा के लिए शिव कहा अद्वैत काशेषण आत्मा प्रतिज्ञात्रेण आत्मा प्रतिज्ञात्र अद्वित व्याख्या आत्मा अद्वितो व्याख्या आत्मा अद्वितीय है प्रतिमात्र दिव्य प्रकरण संक्षिप्त अहम वाले प्रकरण का अथक संक्षिप्त कहते हैं दिव्य प्रकरण कौन है वैतथ्य प्रकरण उसको कहा ज्ञाते द्वैत hmm. उसी में तत्र है। वही प्रकरण में ऐसा बोल दिया था। बोधियावैत नक प्रतिज्ञात्र प्रतिजा कर ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहेगा इतना बोल दिया कैसे द्वैत कैसे खो जाएगा ज्ञान होने से पूरा तो उसका फैसला तो नहीं दिया ज्ञाते द्वैतम नोल दिया प्रतिज्ञा मात्र द्वैतम नित्य प्रकरण हेतु दृष्टान तर्क प्रतिपादित वो ज्ञाते द्वैतम नवीद्य कैसा होता है द्वितीय प्रकरण भी व्याख्या की उसकी वैत प्रकरण तो ज्योत द्वैता भाव है दिव्य प्रकरण हेतु दृष्टांत हेतु और दृष्टांत दिखा करके हेतु दिया दृश्य दृष्टान दिया गंधर्व नगर आदि हेतु और दृष्टान्त के माध्यम से तर्केड़ा ऐसा तर्क है वो अन्य तर्क नहीं हेतु और दृष्टान तर्क दिया द्वैत को मिथ्या घोषित करने के लिए ज्ञाते द्वैतम सिद्धि के लिए तर्के प्रतिभा की तर्क किया अस्ति अस्त अब इस विषय में प्रतिपा करना के विषय में प्रतिपादन करना अवशेष नहीं है प्रकरण प्रकरण अद्वैत आरंभ होने वाला है उसको लेकर कहते हैं कृतियम प्रकरण आकांक्षा पूर्वक अवतार है ये तृतीय प्रकरण जिज्ञासापूर्वक अवतरण करते हैं क्या करते हैं अद्वैतम इत्यादि है ये जिज्ञासा है क्या जिज्ञासा है किम प्रतिबद्ध तर्क ये जिज्ञासा होगी क्या अद्वैत को केवल श्रुति में कहा इतने मात्र है शुर्ति में कहा तर्क से भी मानना है सिद्ध होगा होने पर आकांक्षा होने पर उत्तर दिया शक्य थे तर्क आप भी ज्ञान से भी जाना जा सकता है अद्वैत चलो श्रुति से ही मात्र नहीं अगर तार्किक हमारे सामने आए तो उसी भाषा में बोलना होगा सिद्ध कर देंगे हमारा दोस्त तो। और कोई वैदिक आएगा तो इसके लिए तर्क की आवश्यकता नहीं है प्रपंचो पर समाधि करके उसके द्वारा के द्वारा मान सप्तम और तार्किक आएगा तो वेद को मानेगा नहीं अपने तर्कों को मानेगा उसको तर्क के माध्यम से उत्तर देना होगा तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है इत्यादि किंतु तर्क कैसा है नहसा तर्क मदिरा अपने लगा नजिकता तुमने जो बुद्धि पाई है इतने प्रलोभित करने पर भी तुम्हारी बुद्धि टस से नहीं हुई बहुत कुछ दिया ये ले लो ये ले लो ये ले लो मरने के बाद क्या होता है ये होता है कि नहीं होता रहता है कि नहीं होता मत कुछ ये प्रत्येपी चिकित्सा मनुष्य इत्यादि नजिकता का प्रश्न है उसके उत्तर में यमराज बोले बेटा ये काम मत करो इसके बारे में प्रश्न मत मत करो इसके बदले में ये ले लो ये ले लो ये ले लो यहाँ की नहीं स्वर्ग की बात ही पति अवसराए ले लो और भोग करना मिले मिले स्वयं से जीवाच्छा सर लो यावी जितने वर्ष जीना चाहो उतना वर्ष जीवो सब कुछ ले लो क्यों तो इस विषय प्रश्न नहीं करता ऐसा कहा वो माना नहीं आगे में माना नहीं तब उसकी प्रशंसा करते हैं यमराज यमराज उसका जो है नई सात तरह रात नहीं, नहीं, नहीं कहता तुमने जो बुद्धि प्राप्त की मती माने बुद्धि ये तर्क से होने वाली नहीं है बुद्धि उसको बनाए रखना कहीं तर्क के पीछे बड़ोगे तो चला जाएगा तर्क ऐसा है कहीं कर कहीं पहुंच रहा कहते एक व्याकरण पड़ा हुआ था और कुछ उसको पद्य बनाने की शक्ति आ गई तो थी कुछ श्लोक बनाता था व्याकरण के माध्यम से पद्य बनाने की शक्ति आ गई थी किंतु तो? उसको कुछ न्याय करने की इच्छा हो चला गया मेरा के चक्कर में पड़ गया वो जब उपाधि आई साथ व्याप करते उसे करने रख लिया हो गया समझ में नहीं आता जो उपाधि वहां दिया उसी को हम समझते नहीं और दूसरे कहीं गलत अनुमान करें तो हमने जो उपाधि देना वह दे पाएंगे उपाधिश तो महाव्याधि उपाधि ऐसी स्थिति हो गई और एक पक्षता नाम का ग्रंथ है न्याय में ना एक एक को एक एक ग्रंथ बना रखा है पक्ष क्या है इसके लिए एक पक्षता ग्रंथ बना दिया संदिग्ध साधवान पक्ष यही तो है ना पक्ष किंतु तो उसी को एक ग्रंथ बना पक्षता नाम केव है पक्षत्व यहां से शुरू कर दिया एक ग्रंथ कहा है उसको पक्षत्व तो को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है नहीं पढ़ पाया और इधर जो पद्य बनाने की शैली थी खो गई उधर लग गया चक्कर में जाके चक्कर में लग गया इधर के चला गया तब दुखी होकर के अंतिम बोलता है उपाधिष्ट महाव्याधि पक्षता प्राण घाति नहीं नम प्रमाण्यवाद आय मत कवित्व मेरे कवित्व को अपहरण करने वाली जो ये क्यों प्रामाण्यवाद है इसके लिए नमस्कार नमस्कार दो तरह से होता है एक तो दूर से नमस्कार होता है एक सम्मान से नमस्कार <laughs> उसके लिए तो यही से नमस्कार ऐसा बोलते है ऐसे नमस् प्राम उसके लिए तो वहीं यही से नमस्कार है मत कवित्व अपहारिणे चतुर्थी मेरे कवित्व का अपहरण करने वाला जो तो न्याय प्रामाण्यवाद है न्याय प्रामाण्यवाद में आता है नमस्कार करता हूं ऐसे ऐसा बोला बाद में वो ये स्थिति है ये कह रहे हैं नैसा तर्क नया श्रुतेम प्रथम तर्कण ज्ञापन सक्यम जब श्रुति पूर्वादी बोल रहा हमारा नैसा तर्गिण मतरा अपने का तर्क से ये प्राप्त कर योग्य नहीं बोला तो फिर यहां पर तर्क के माध्यम से कैसे जाना जाए उसको आक्षेप करता है क्या बोल रहे हैं आप कठोर में ने बोला नैसा तर्गण मित्रपन अब यहाँ तर्क से हम अद्वैत सिद्धि करते हैं करते तर्क से सिद्ध तो होता है क्या नैसा तर्गण मतरापन यज ने कहा आक्षेप करता है कथम इत्यादि का समय हो गया तत्क आक्षेप में पूर्वाधिका सामोज ओं भद्रंग स्त्री भद्रम तस्माक्षे सुंदरा ओम शाम